तो यशोदा जैसे कछु तो भेष रखो मेहंदी भी रचानी पड़ती हाथों में क्यों यशोदा बनके ही ठाकुर जी की आरती करनी पड़ती तभी वो आरती स्वीकार करते हैं ये प्रणाली शुरू की श्रीमद श्री विठलनाथ जी ने तो आप ठाकुर जी को लाला मानते थे अपना और लाला मान के सेवा करते थे ऐसी सेवा प्रारंभ भई कि एक बार आपने ठाकुर जी को दूध भोग पधराया और जैसे ही दूध भोग पधराया दूध भोग आते ही ठाकुर जी सबके सामने तो स्वरूप में रहते थे लेकिन पर्दा लगते ही ठाकुर जी सचल हो जाते थे सब के सामने ठाकुर जी ऐसे खड़े रहते लेकिन जैसे ही पर्दा लगता सोई ठाकुर जी चलन लगते बैठने लगते उठन लगते और तुरंत चल उठते बैठते नहीं अपनी सैया से उतर के आते और गुसाई जी की गोद में बैठ जाते और गुसाई जी गोद में बैठ के कहते अब मोह दूध को भोग लगाओ तो गुसाई जी सोने की सुंदर पात्र से कटोरी में दूध भरते और दूध भर के लाला को देते लो लाल जी पी लो ठाकुर जी फूक मारते फिर गुसाई जी फूक मारते ठाकुर जी जैसे ही पीते पी के मोह बना लियो ठाकुर जी ने गुसाई जी बोले जय जाय कहा आप मोका को बना रहे हो अरे जा मैं इतनी मिश्री डाल दई है मेरे सवरे होट चिपक गए बहुत मिश्री पड़ गई है बहुत मीठा है गो है मेरा मन नहीं कर रहा है पीवे को जी, भी जी अच्छा तो आप आप सेज पे विराजो मैं अभी आऊं अब बाहर खड़े दर्शनार्थियों को लगता भीतर भगवान है और उनके अर्चक हैं पर पर्दा लगते ही भीतर तो लाला और मैया जैसी लीला हो गए ठाकुर जी को फिर उठाते हैं सेज पर खड़ा करते हैं ठाकुर जी फिर ऐसे खड़े हो जाते हैं सबके लिए और जैसी पर्दा खुले ठाकुर जी ऐसे सब कह जय हो जय हो, हो गोवर्धन नाथ की जय हो अब गुसाई जी दौड़े दौड़े रसोई में जामें, दूसरा दूध तैयार करें और वहां में नेक नेक मिश्री डालें ज्यादा मीठो नहीं करें और दोबारा दूध भूख तैयार करके पात्र में धरके जैसे ही लामें, जैसे ही पर्दा करें ठाकुर जी फिर है जय जाए बोले मुंह जल्दी पवाओ मु भूख लग रही है गुसाई जी बैठ जाए अपनी गोद में इत्र लगावे फिर ठाकुर जी आके बैठे कटोरी में भर के लियो लाला पियो अभी तातो है तातो मतलब गर्म ठाकुर जी कह रहे हैं अभी तातो है या ठंडो करो पर गुसाई जी उसमें फूंक मारते हैं धीमे से ऐसे हाथ रख के कहीं हमारे उच्छिष्ट नहीं हो जाए फिर ठाकुर जी पीते फिर मुंह बना लें गुसाई जी बोले जय जे, जे अब कहा भयो बोले अब तो जी खारो ही रहेगा अब तो यम मिश्री ना है अब मीठो ही ना लग रो मुंह को अब ना पी ऐसे नखरे करे ठाकुर जी गुसाई जी के साथ गुसाई जी के न, देखो लाल जी ये नखरे बाजी मत करे करो ये ये सत्य घटना है भक्तमाल जी में वर्णन है गुसाई जी कह रहे ऐसे नखरे मत करे करो कभी क्यों मुश्री ज्यादा है कभी क्यों मुश्री कम है दूध ना है, पीनो तो ऐसी मना ना पीनो तो है पर आनंद ना आरो मुझे सुख ना मिल लो यहा गुसाई जी बोले रुको फिरते कुछ करूं फिरते उठा के खड़े किए फिर खड़े है गए पर्दा खोल के गए मंदिर में जाके रसोई घर में जाके अब तीसरा दूध में मिश्री डारी ना दूध ओटा के दूध अलग लाए मिश्री अलग लाए और ठाकुर जी के सन्मुख पदरा के बोले जय रही मिश्री जय रही दूध अपने आप मिलाओ जितनी चाहिए पी लो ठाकुर जी के नेत्र सज ले गए ठाकुर जी बोले मैं तो तुम्हारो लाला हूं मुंह पे मिलानो आवे ही ना मु मुंह ही ना मिश्री कैसे डारे मु पतो ही ना, है पतो ही ना है या दूध को ठंडो कैसे करे आप मुंह को लाला मानो ना लाला अपने आप दूध पीवे वो तो मैया पिवावे सोई पीवे गुसाई जी बोले आज तुम्हारी दूध पीवे की इच्छा ही ना है सही बात तो जे है लेकिन लाल जी दूध ना पियोगे तो गाल सबरे पिचक जाएंगे तुम्हारे पत्रे दुबरे है जाओगे नेक सो सो पेट तुम्हारो बाहर निकल आओ भीतर चलो जाए तुम्हारे हाथ है सबरे जाएंगे। और जैसे ही तुम सूखे सूखे से है जाओगे फिर किशोरी जी आपको रास मना ले जाए करेंगे सोई ठाकुर जी ने सबरों दूध लिया और लेके मोह धर के पी गए ना मैं पत्रों ना होंगे मुह तो तगड़ो है नो है ऐसे श्री गुसाई जी ठाकुर जी ऐसी लीला करते उनके साथ और ये लीला होने के बाद गुसाई जी एकांत में बैठ करके नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते मुंह पे कितनी बड़ी कृपा है ये ठाकुर जी मुंह से कितने प्रेम करें ये मुंह पे कितनो प्रेम न्योछावर करें एक दिन गुसाई जी ठाकुर जी जैसे विराजते हैं ना तो जहां विराजते हैं वहां पीछे जैसे हमने मसनद लगाई है ऐसे ठाकुर जी की कमर पर टेक के लिए गुसाई जी ने एक गद्दी बनवाई और गद्दी बनवाई यहां मसनद लगाई यहां मसनद लगाई ठाकुर जी बोले जे कहा कर रहे हो गुसाई जी बोले जय जय आप पूरे दिन खड़े रहो थकान है जाती होगी तो कैसे पीछे टेक ले लिया करो और कभी कभी अवसर में ले तो बगल में मसनद इनपे न करो ठाकुर जी बोले मो में सुख ना मिले तो बोले कैसे सुख मिलेगा बोले तुम लेटो नीचे गुसाई जी लेट गए और ठाकुर जी ऊपर पट उनके ऊपर कूद गए और कूद करके उनके पेट पे ही लिपट गए बोले जे सबसे बढ़िया सेज है मैं तू यहीं तू यहीं बैठूंगो मैं तुम यहीं लेटूंगो और गुसाई जी से कहे गुसाई जी आप पीछे बैठो और आपके पेट जो नेक्स्ट पेट निकलो या तो टेक लगा के बैठूंगा मैं गद्दी ना चाहिए मोह मसनद ना चाहिए मैं तो लाला हूं लाला तो गोद में बैठे इतना प्रेम ठाकुर जी करते थे गीता में भगवान कहते हैं ये यथाम प्रपद्यन्ते जो मुझे जैसे भजेगा मैं उसको वैसे ही प्राप्त होता हूं गुसाई जी लाला मानते थे तो ठाकुर जी लेश मात्र भी प्रकट नहीं होने देते थे कि वे परमात्मा है वे लाला ही रहते थे ऐसी गुसाईं श्री विठल नी उनकी सेवा एक दिन गुसाईं जी श्रृंगार कर रहे थे ठाकुर जी का और ठाकुर जी को श्रृंगार करते करते इतने में खिड़की थी मंदिर के गर्व गर्भगृह में वहां गर्भगृह की खिड़की में एक बंदर आ गए और जैसे ही बंदर आयो तो ठाकुर जी ने बंदर को देखो तो बंदर ठाकुर जी पे करे खो और जैसे ही ठाकुर जी पे कह खो खो गुसाई जी के? ओ देख बंदर आगो गुसाई जी देखो बंदर आगो या भगाओ ते, गुसाई जी बोले बंदर से डर रहे हो बोले मुझे डर लग रहा हो देखो ये मु खा नहीं जाए जी मेरे जी ये, ये ये बंदर मुहे ना खावेगो मेरे बंटा भोग में जितना प्रसाद लगाओ सब रन को लेके भाग जाएगा या को भगा गुसाई जी ने तब तो बंदर भगा दिया लेकिन बाद में मन में सोचने लगे ऐसे बैठे बैठे बोले यही श्री कृष्ण हैं और यही अपने त्रेता युग में राम थे और रावण को मारवे के काजे बंदरन की सेना लेके गए जिन बंदरन ने राम रावण युद्ध में इतनों पराक्रम करके ठाकुर जी को विजयी करवायो आज उन्हीं बंदरन तो इतना डर रहे मन में ऐसे विचार करने लगे ठाकुर जी तो सबके मन की जाने हाँ तुरंत उतर के नीचे के नीचे आए और आकर बोले जी सोच सोच रहे हो मन में? मन में आप सोच रहे हो हो मन मन में में आप कि मैं को डर अरे मैं बिल्ली तो तेडरू मैं बंदर ते ऊरू क्यों क्योंकि आप मोह लाला मानो और आपके मन में यह भावना आ रही है कि मैं डर का लाला की भावना मत रखो फिर परमात्मा की भावना रखो मेरे प्रति अगर लाला मानो तो तुम्हें तो आज भी ठाकुर जी ऐसे ही भाव से विराज रहे श्रीनाथ जी में आप में से नाथद्वार कितने लोग गए बहुत कम लोग गए प्रयास कीजिएगा अब कभी चक्कर लगे तो एक बार नाथद्वार जरूर जाइएगा पहले गोवर्धन में ही विराजते थे श्रीनाथ जी बाद में फिर नाथद्वार विराज गए और नाथद्वार जब तक नहीं जा पा रहे हो तो तब तक अमृतसर में ही श्री गोवर्धन नाथ जी की हवेली है भीतर वहां दर्शन करें आना तो नाथद्वार जब आप जाएंगे तो वहां आप दर्शन करेंगे श्रीनाथ जी विराज रहे हैं और श्रीनाथ जी के मंदिर से नेक निकल के मंदिर प्रांगण में ही भीतर विश्व के सबसे पहले लड्डू गोपाल विराज रहे उनको नवनीत प्रिया कहते हैं क्या कहते हैं नवनीत का मतलब मक्खन और मक्खन से जो प्रेम करे वो नवनीत प्रिय लाल लड्डू गोपाल तो हम लोग ने नाम धर दियो वो लड्डू थोड़ी है हाथ में वो तो नवनीत है ठाकुर जी के में क्या है नव मक्खन है हाथ में शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणु तन मंडित गोरोन तिलक किए शोभित कर नवनीत लिए तो अभी की घटना है कुछ वर्ष पहले की ठाकुर जी के भोग में एक नियम होता है कि मिष्ठान ठाकुर जी के सामने रखो अगर आप थाली में भोग लगाते हो तो जो मीठी वस्तु है ना वो ठाकुर जी की तरफ आगे होनी चाहिए अब हम लोग तो थाली में भोग लगाते हैं पर प्रणाली ऐसी है कि थाली में भोग नहीं संपूर्ण सामग्री ठाकुर जी के आगे रखनी चाहिए कढ़ी बनी है चावल बनी है रोटी बनी है साग बना है सब भर भर के पात्र लेके जाओ और ठाकुर जी के सामने सब कुछ पधरा दो मंदिरों में ऐसी भोग लगता है सर सारी सामग्री ठाकुर जी के आगे धरते हैं ठाकुर जी को जितना रुचि लगे उतना पाम है आपने दो ही रोटी धरी ठाकुर जी के आगे ठाकुर जी मधुमंगल श्रीदामा सब आ गए होंगे ठाकुर जी कह रहे होंगे भैया नेक नेक ने पै दो है भूख तो ज्यादा लग रही है पर नेक ही धरके गयो है तब आप जब थाली में दो ही रोटी धरते हैं तो फिर मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुखा ये सब रे सखा आते हैं ठाकुर जी के संग पानी अकेले ठाकुर जी पाते ना कभी नहीं पाते या तो किशोरी जी और अष्ट सखिया आएंगी या फिर ठाकुर जी अपने सखान को बुलाएंगे ठाकुर जी अकेले प्रसाद नहीं पाते और आप धर के क्या गए हो दो ही रोटी नेक्स्ट सब्जी अच्छा कई घरों में तो देखा इतनी सी चांदी की थाली में इतनी इतनी सी कटोरी हमारे लाल जी छोटे हैं ना छोटा सा मुके छोटी सी थाली छोटी से गिलास कहीं ठाकुर जी ने आपको छोटा सा मान लिया ना रोते रहोगे फिर अन्य के काजे ठाकुर जी को भूख नहीं लगती लेकिन आपका भाव यदि लाला का है उनके प्रति सबरी सामग्री धरो सामने और सब सामग्री धर के ठाकुर जी तो कह लाल जी सब्री सखान को बुला लो किशोरी जी को बुला लो नंद रानी यशोदा नंद बाबा सबन को बुला लो प्रेम से चकाचक पाओ ऐसे भोग लगाओगे तो काउना महाराज कोई सामग्री ऐसी लगेगी धरी तो पूरी लेकिन आधी बची है कहाँ गई खा गए ठाकुर जी पाली हो तो ऐसा अनुभव कराएंगे तो ठाकुर जी के सन्मुख जहां ठाकुर जी विराजन उनके सन्मुख मिष्ठान मिष्ठान के बाद नमकीन नमकीन के बाद साग दाल कड़ी चावल रोटी ऐसे भोग पधराना चाहिए ठाकुर जी के सन्मुख तो नाथ द्वार में नवनीत प्रिया लाल जी इतने से लड्डू गोपाल छोटे से तो उनके सामने भोग पधराया गया लेकिन जल्दीबाजी में कहा कि मीठी सामग्री पीछे धर दई और कड़ी बिल्कुल सामने धर दई जहां नवनीत प्रिया जी विराजते हैं सिंहासन पर बिल्कुल सामने कड़ी धर दई और नवनीत प्रिया जी का नियम है बहुत आनंद वाली कथा है उनकी वो मंदिर में भोग नहीं लगाते छोटे से गोपाल जी है अपने सिंहासन पर बैठे सिंहासन सहित रसोई घर में जाते हैं और रसोई घर में चूल्हा के बगल में बैठ के पाते हैं क्यों भावना ऐसी है कि बोले गोपाल जी हैं गोपाल जी कोई टेबल पे बैठ के चौकी पर बैठ के थोड़ी पा वो तो यशोदा मैया के बगल में बैठे रहे यशोदा मैया बनाती रहे पवाती रहे लाला ले लाला मैं रोटी बना रही हूं बाबा का तू रोटी खाते रहे न देर यशोदा मैया चूल्हा पे प्रसाद बना और ठाकुर जी बैठे बैठे पा मे इस भाव से श्री ठाकुर जी रसोई घर में जाते हैं वही प्रसाद भोग लगाते हैं किसी की रसोई इतनी पवित्र हो तो वो ये लीला कर सकते हैं इतना अवकाश है उनके पास कि वो घर में ही रहते हैं तो ऐसी एक योजना बनाओ ठाकुर जी को श्रृंगार मंदिर में ठाकुर जी का बाल भोग मंदिर में लेकिन राजभोग दोपहर का जो भोग होता है उसमें ऐसी सुंदर पूरे मार्ग पर गोबर को चौका लगाओ ठाकुर जी को सिंहासन धीरे से उठाओ और रसोई घर में बढ़िया सुंदर गोबर के चौका लगा के वही विराजमान करो और वही ठाकुर जी के सामने प्रसादी बना करके फिर ठाकुर जी को पधराओ सेवा तो बहुत विस्तार की है लेकिन हम लोगों पे समय नहीं है ऐसी सेवा अगर होने लग जाए ना गुसाई जी जैसी तो इस कलयुग में आज भी ठाकुर जी बोलने लग जाए आज भी ठाकुर जी पाने लग जाए तो नवनीत प्रिया लाल जी रसोई में गए जल्दी जल्दी में सेवक होने मिष्ठान तो पीछे धर दियो और कड़ी सामने पधरा दी कछू रोटी ठाकुर जी के सामने बना करके सन्मुख पधरा दी और फिर सबरे प्रणाम करके फिर वहां से चले जाए अब अपने सखान को बुला लियो लाल जी प्रेम से पाओ मंदिर वहां रसोई घर की किवाड़ बंद करके सब चले गए थोड़ी देर बाद जैसे ही भीतर रसोई में प्रवेश किया तो क्या पाया ठाकुर जी अपने सिंहासन पे है ही नहीं सिंहासन पे लाल जी है ही नहीं अब तुम्हारा झल्ला मच गया ठाकुर जी कहा गए नवनीत प्रियालाल लाल गए सब जगह खोजो कहीं नहीं मिले तब कोई वैष्णव ने आके कही बोले भैया साग सब्जी में तो ना गिर गए कहीं छोटे से लालाए तो सबरी सामग्री पलट पलट के देखी धीमे धीमे हाथ लगा के भई लाल जी कहा है छोटे से गोपाल जी है सबरी सामग्री उलट पलट करी कहीं नहीं मिले लेकिन जो सिंहासन के सन्मुख कड़ी इतनी बड़े पात्र में धरी थी जैसे ही वाकु को पलटो सुबह में नवीन प्रिया लाल जी मिल गए तो जितने वहां पर रसोइया थे और आचार्य जन उनको लगी ओ हो लाल जी को कड़ी इतनी भाई इतनी भाई खाई नहीं भाई मैं कूद गए बताओ कड़ी इतनी बढ़िया लगी कि वहां नहा रहे और महाराज रसोई अंत कह दी भैया आप सुनो आगामी कछु दिन तक कड़ी कोई भोग लगाओ ठाकुर जी को इतनी कड़ी बढ़िया लग रही ठाकुर जी को अब तो हर दिन कड़ी बन रही है ठाकुर जी को कड़ी कड़ी और सामने कड़ी कोई भोग लगा रहे हैं पांच छह दिन बीत गए तो जो मुख्य मुखिया जी थे मुख्य पुजारी रात में जैसे सोए तो श्री छोटे से गोपाल जी रोते रोते उनके स्वप्न में आए जय जय कहा आप कायकुरो रहे हो लाल जी आप कायकुरो रहे हो छोटे से गोपाल जी बोले पांच दिन है गए कड़ी कड़ी पवाए जा रहे हो और कुछ बनाए ना रहे गुसाई जी बोले मुखिया जी बोले जय जय वादना आप कूद गए कड़ी में तो हमें लगी कड़ी बहुत बढ़िया लगा हमारे कड़ी को भोग लगा रहे ठाकुर जी बोले अरे कड़ी बढ़िया लगा या हमारे ना कूदो तो वो तुमने खीर दूर धर दई मैं तो भाई ले जा रो सब कड़ी बीच में आ गई में गिर गो में तो मैं तो खीर पावे जा रो कहा करूं इतनी बड़ी कुआ जैसी कड़ी वाह में गिर गो में तो मुखिया जी के नेत्र सजल हो गए रात्रि में ही ठाकुर जी को प्रणाम किया जय जय क्षमा कर दो ऐसी लीला ठाकुर जी ये लीला का विस्तार किसने किया गुसाई विठल नाथ जी थोड़ा विस्तार तो बंधुओं करो आप पति के लिए समय निकालते हैं, बच्चों के लिए समय निकालते हैं, प्रेमियों के लिए समय निकालते ठाकुर जी के लिए भी समय निकालो नेक विस्तार तो उत्सव को सेवा को करो तभी ठाकुर जी अनुभव कराएंगे अपना एक लीला और रोती है ठाकुर जी को शयन के समय नेत्रों पे काजल लगाते हैं यहां धीमे धीमे काजल लगाओ और उंगली से लगानो कोई सामग्री से नहीं छोटे से ठाकुर जी हैं तो नए नए बिंदी धरा दो यहां रात्रि में शयन के समय और सुबह जब मंगला करवे जाओ तो फिर वो जैसे सुबह सुबह लालजी उठे हैं उठ करके क्या करते हैं ठाकुर जी ऐसे मीडते हैं अपनी आंख तो वो काजल जो यहाँ दो दो बिंदी धरी है ना सुबह जब मंगला करो तो उनको ऐसे नेत्रन के ऊपर ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा दो तो उस भाव से आरती करनी है कि लाला ने उठ के अपनी आंख मीड़ ली है सो ऐसे जगन्नाथ बन गए गोल गोल आंख कार आज भी नवनीत प्रिया जी का आप दर्शन करने जाओगे तो श्री लाल जी के नेत्र दिखाई ही नहीं देते मैंने मुखिया जी से पूछा मैंने मुखिया जी एक बात बताओ ये लाला के नेत्र का ही गुना दिखाई दे बोले अरे रात में काजर लगाए सुबह उठ के लाला ने आंख मीड ली सबरी आंख दुबक गई ठाकुर जी की या हमारे कारी कार्यकारी आंख है, है ये सब लीला विस्तार करी है हम गाँव में छोटो सो के नहीं के बड़े बड़े नैन बड़े बड़े नैन यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से वो छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके खड़ो मारे से छोटो नहीं आया कि बड़े बड़े दे बड़े बड़े दे यमुना जी के पार जाके खड़ो मारे से माँ बजाए गयोरी बजाए गयारी हो बजाए गयोरी ओ बजाय गयारी माँ बजाय गयी छोटो तो नहीं आया के बड़े बड़े ने बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से छोटो तो नहीं आया के बड़े बड़े ने तू बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से हाँ छोटो सौक नहीं आया के बड़े बड़े ने जी के पार जा ठाड़ो मारे तो बड़े बड़े, बड़े, बड़े यमुना जी के पार जा ठाड़ो मारे सैन का इत के ब्रजभाषा को शब्द सेन सेन को मतलब वो है इनको मटकाना ठाकुर जी अपनी बहु मटकाते हैं छोटो आया यक बड़े बड़े ने बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके जकड़ो मारे से वो नहीं आया के बड़े बड़े ने बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से आज यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मर यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मर से हाँ भी गोये गयोरी ओ बे गोयेरी हाँ, हाँ खाए गयोरी हाँ, हाँ खाए गयोरी हो हाँ, हाँ, मेरी लूट लूट मटकी को खाए गयोरी छोटो सोते नहीं आया के बड़े बड़े ने बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो जा के बड़े बड़े ने बड़े बड़े यमुना जी के पार जाके ठाड़ो ठाड़ोर से ऐसे श्री गुसाई विठल नाथ जी ने सेवा प्रणाली विराजमान की आप आपका मुख्य भाव यही है कि ठाकुर जी से संबंध बना के सेवा करो उनको भगवान मान के नहीं सब लोग बिल्कुल सावधानी से सुनो उनको प्रति भगवान की भावना तो रखनी है उसमें किस प्रकार से भावना रखनी है कि स्वच्छता के रूप में पवित्रता के रूप में इन सब भाव में तो भगवान की भावना रखनी है पर जब सेवा करें तो फिर लाल जी की भावना से करनी है मैया हल्ला मत करो हम हमने वो पानी नहीं पियो आप सवरे डकोस रहे हो <laughs> तो एक बार की एक अद्भुत लीला हमारे भारत में एक रामायण के बहुत अच्छे वक्ता हुए श्री राजेश रामायणी जी महाराज शरीर तो अभी विराजमान नहीं है पर उन्होंने इस लीला को एक बार सुनाया था परंतु ये लीला मुख्य रूप से गुसाई श्री विठलनाथ जी की है उन्होंने इस लीला को ऐसे सुनाया कि बरसाने के एक व्यापारी थे उनकी कोई पुत्री नहीं थी उन्होंने किशोरी जी को अपनी पुत्री माना पर यह लीला ऐसे है भक्तमाल जी में वर्णन है कि गुसाई श्री विठलनाथ जी के सात पुत्र थे कितने पुत्र थे सात और सात पुत्रों के ब्याह हो गए तो कितनी बहू सात बहू तो एक बार गुसाई श्री विठलनाथ जी ने एक चूड़ी पहनावे बारी से कही हमारे घर चली जाओ सात बहु है उनको चूड़ी पहनाया लेकिन गुसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी को भी तो अपना लाला मानते हैं तो सात बहुओं ने चूड़ी पहनी सबन ने चूड़ी पहन ली जैसी सब गई और सब भीतर चली गई वो चूड़ीवारी बारी जैसी वहां से जान लगी इतने में ही एक अत्यंत सुंदर सुकुमारी छोटी सी लाली आई गई और आकर के बोली सबन को चूड़ी पहनाई दी मो भी तो पहनाओ मैं यार घर की सबसे बड़ी बहू हूँ तो चूड़ी पहनाई वारी जोड़ते हंसी बोले इतनी बड़ी बड़ी बहू तो चूड़ी पहन गई नेक्स्टी छोरी कह रही मैं सबसे बड़ी बहू लेकिन उसकी रूप माधुरी को देख करके उनकी उनके मुख की कांति को देख करके वो स्तब्ध रह गई और वो मनहारिन बोली कि सही बताऊं लाली तो मेरे चूड़ीन के सवरे भंडार में तुम्हारे हाथ में सुशोभित हो ऐसी कोई चूड़ी ना है कभी कोई व्यापारी ऐसा कह नहीं सकता कि आप पर जचे ऐसी साड़ी मुझ पर नहीं ऐसे वस्तु मुझ पर नहीं ऐसे कपड़े मुझ पर नहीं कोई व्यापारी कहता है ऐसा व्यापारी का स्वभाव क्या होता है अरे ये पहन के निकोगे महाराज सब आप कोई देखेंगे लो पहनो व्यापारी तो अपनी चीज बेचना चाहता है परंतु नेक्स्ट इसी लाली को देख करके वो मनहारण कह रही है नेत्रों में आंसू भरा है लाली तेरों स्वरूप इतना सुंदर है तेरे हाथ इतने सुंदर है तेरह तेरों मुखमंडल इतना सुंदर है मैं तो हस्तकमल देख करके न्यौछावा रह गई हूं वास्तव में तो मेरे पास तो पहनावे वाली कोई चूड़ी है ही ना है तो सामने बैठी सी सी लाली को मुख उतर गए सबरी बहुवन ने चूड़ी पहन ली मैं घर की सबसे बड़ी बहू मैं बिना चूड़ी के कैसे रहू तुम्हारा तो हारन बोली लाली तू दुखी मत हो एक काम कर जे लग तो इनमें तो जो अच्छी लग रही हो तो खुद ही चुन ले और नन्नी से किशोरी जी अपने हाथन से चूड़ी नकार रही हैं और नकार नकार के स्वयं नहीं पहननी वाकू दे रही हैं लो पहना वाह के हाथ से सुंदर चूड़ी पहन करके और छमछम करती लाली चली गई गुसाई जी ने कई सबरों धन ले जइयो मोते जितनी चूड़ी पहनावे मनहारन गई और जाके बोली महाराज पैसा दो बोले सात बहुवन के दो दो हाथ चौदह हाथन में चूड़ी पहनाई वाके हिसाब तो बता दो बोले चौदह नहीं सोल बोले सोलह कैसे बोले आठ बहुवन को चूड़ी पहनाई सात तो बड़ी वरिष्ठ सी हट्टी टगड़ी एक नेक सी सी और छोटी सी वाकू भी चूड़ी पहनाई गुसाई श्री विठलनाथ जी बोले झूठ बोल रही है तो पैसा चाहिए मुते ज्यादा ले ले तो मेरे घर में तो सात ही बहुएं है आठ भी बहू कौन सी आ गई अरे ना है, ऐसी छोटी सी और पता कह रही मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूं वाको तो मुख देख करके और उनको तो मैंने चुन के पहनाई पर वो तो खुद ही चुन के पहन के गई है और वाको तो मैं दोगनो पैसा लूंगी आपते भैया हल्ला मत करो सब लोग ध्यान से गुसाई जी बोले तू झूठ बोल रही है ऐसा है ना है गुसाई जी बोले रुक मैं घर जाऊंगा पहले सबरी बहुवंत बात करूंगा फिर दूंगा तो पैसा और गुसाई जी ने घर जाके ए कौन कौन सी ने चूड़ी पहनी सबरी बहु आ गयी हमने हमने पहनी बोले वो मनहारन करी रही आठवी वो पहन के गई है आठवी कौन है हम साथ ही है घर में गुसाई जी बोले वो तो मैं कह रो आप ठाकुर जी का जैसे शयन कराने के लिए गए और ठाकुर जी को शयन करा के कर जैसे स्वयं शयन में गए किशोरी जी रोती रोती आ गए बोले गुसाई जी आप सात पुत्रन को अपनो मानो सात बहुन को अपनो मानो और तो और आप लाल जी को अपनो भी पुत्र मानो पर मुंह को अपनो बहु ना मानो गुसाई जी बोले अरी श्री जी ऐसा कह रही बोले आप ठाकुर जी के प्रति का भाव रखो बोले वो मेरे लाला हैं तो बोले वो तुम्हारे लाला हैं तो मैं तुम्हारी बहू ना भाई बोले नहीं नहीं श्री जी आप तो मेरी बहू हैं तो बोले फिर आज जब मनहारन सबरी बहु को चूड़ी पहना मैंने पहन लाई तो तुमने वाकू पैसा ही ना दियो गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए तुरंत रोने लगे बोले अरे श्री जी मुझसे अपराध बन गये हो मुझसे बहुत बड़ी भूल है गई चूक है गई श्री जी बात ऐसी है मैं लाला को छोटो मानू ना तो मेरे मन में ऐसा अभी नेक्स्ट लाला या को भयो नहीं परंतु आप और ठाकुर जी छोटे बड़े नहीं आप तो संग रहो। आप तो नित्य आप हमेशा संग्रह आपकी कोई आयु थोड़ी है कि या आयु में ब्याह होगा आप तो नित्य संग्रह मेरे दिमाग से बात नहीं कर गई मुझो क्षमा कर दो श्री जी ऐसे है ये लीला वो गुस्साई श्री विठलनाथ जी के साथ में ये लीला हुई थी किशोरी जी इनकी पुत्रवधु के रूप में मनहारन से चूड़ी पहनवे सोचिए केवल ठाकुर जी के प्रति एक संबंध क्या बना लिया तो किशोरी जी ने भी संबंध बना लियो और सब सखान ने भी गुसाई जी संबंध बना लियो सबने गुसाई जी को अपना कुछ ना कुछ मान लिया ठाकुर जी के जो जो जो लगते हैं उन सबके भी गुसाई जी संबंधी हो गए और उनकी तो छोड़ो किशोरी जी ने मान लिया ऐसे गुसाई श्री जी अच्छा गुसाई जी का एक नियम था वो नित्य दीक्षा देते थे उनका दीक्षा देने के पीछे अभिप्राय यह नहीं था कि मैं शिष्य बनाऊं भाव ऐसी थी कि गुसाई श्री विठलनाथ जी जैसे ही गुरुमंत्र देते थे जिसको गुरु मंत्र मिलता था गुरु मंत्र मिलते ही उसके नेत्र बंद हो जाते और उसको ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगते थे तो उनकी भावना ऐसी थी कि मैं नित्य एक वैष्णव को तो ठाकुर जी के चरणों से जोड़ूं उसके बाद ही जलपान करते थे कुछ खाते थे इसके पीछे उनकी भावना ऐसी नहीं थी बहुत चेला बनाने हमको नित्य ब्रह्म संबंध करते थे इसलिए गुसाई श्री जी के बहुत शिष्य हैं रत्नावती जी का चरित्र हम सुन रहे थे वो भी गुसाई जी की शिष्या थी और अब ऐसे स्मृति में आ नहीं रहे नाम लगभग गुसाई जी के रसखान गुसाई जी के शिष्य गुसाई विठल जी के शिष्य और ताज बेगम ताज बेगम का चरित्र हमने एक दो बार कहा है आज किसी ने मुझे लिख के भी दिया एक महाराज उनका पद गा दीजिएगा ताज बेगम का अकबर की पत्नी थी ताज बेगम उसने जब से ठाकुर जी को देखा वो तो ऐसी बीमार पड़ने लगी कि सब वैद्यों ने आकर के उसका उपचार किया लेकिन वो ठीक नहीं हुई तब अंत में अकबर ने कहा बेगम आपको ऐसा कौन सा रोग हुआ किसी वैद्य से आप ठीक नहीं हो रही हो बोले आप समझोगे नहीं बोले नहीं नहीं बताओ बोले कृष्ण प्रेम का रोग है और इसका उपचार केवल कृष्ण दर्शन है और कुछ नहीं मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप मुझे दिल्ली से मुक्त करके आगरा में छोड़ दें वहां से वृंदावन पास है मैं नित्य हुआया करूंगी अच्छा एक और बात अकबर जो था ना ये भी गुसाई श्री विठलनाथ जी और स्वामी श्री हरदास जी इनका इनको बहुत मानता था प्रसंग आता है कि अकबर का जो जहां वो नमाज पढ़ता था जो उसका पूजा घर था वहां पांच चित्र लगा रखे थे उसने उसमें एक स्वामी श्री हरदास स्वामी श्री हरदास जी का जो चित्र मिलता है ना हाथ में वीणा ले लेकर के एक तारा लेकर के और जो बैठे वो चित्र अकबर ने ही बनवाया था क्योंकि अकबर के मन में आ, हमारे स्वामी श्री हरदास जी को देखकर के ऐसा वैराग्य आया वो सब छोड़ के निधिवन राज में ही रहना चाहता था स्वामी जी की सेवा में स्वामी जी बोले जे अगर यहाँ रह तो यहाँ के चक्कर में दुनिया भर के सबरे लोग यहाँ आएंगे पूरे वृंदावन को रूप बिगाड़ देंगे तो स्वामी जी ने उसको वृंदावन में मतरो तुम तो दिल्ली रहो तुम तो राजनीत तो स्वामी जी में आपके रूप को देखे बिना रह नहीं सकता तब किसी ने कही बोले देखो आप पे तो बड़े बड़े चित्रकार है स्वामी जी का एक चित्र बनवा लो अपने पास रखना तब अकबर ने स्वामी जी का चित्र बनवाया और चित्र लेकर के दिल्ली गया और जहां वो नमाज करता था वहां पर उसने पांच भक्तों के चित्र रखे उसमें गुसाई विठलनाथ जी स्वामी श्री हरदास जी और संभवत भक्तिमती मीराबाई गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे पांच चित्र थे उसके पास अपनी नमाज आदि करता था उसके बाद पांचों भक्तों को प्रणाम करता अकबर पर कृपा तो संतों की तो अकबर की जो ये पत्नी थी ताज बेगम इनको वृंदावन आने की बड़ी रुचि थी तो ये वृंदावन कभी कभी जाती थी एक बार इन्होंने जाकर के गुसाई श्री विठल जी से कहा ऐसा कोई मंत्र दे दीजिए कि मेरे पति मेरे वश में हो जाएं। और वश में करके मुझे कुछ और नहीं करना बस उनसे ये कहलवा देना कि तुम सदा के लिए वृंदावन चली जाओ ऐसा कोई ताबीज बना दो गंडा बना दो मंत्र दे दो जिससे मेरे पति मेरे वश में हो जाएं, तो गोसाई श्री विठल जी ने बोझ पत्र पर कुछ लिखा और लिख करके उसको में करके और ताज बेगम को पहना दिया ताज बेगम जब दिल्ली आई तो उसके गले में अकबर की अन्य पत्नियों ने जब ताबीज देखा तो उन्होंने अकबर के कान भर दिए बोले कि हमें पता चलिए गुप्तचरों से आपको अपने वश में करके और ये कुछ षडयंत्र करना चाहती है अपने भाइयों को पूरे भारत का राजशासन दिलाने के लिए गुसाई जी विठलनाथ जी ताबीज बनवा के आई है ताज बेगम ताकि आपको वश में कर सके अकबर तो अकबर है उसके लिए कोई रोक टोक थोड़ी तुरंत पहुंच गया ताज बेगम बोले ये ताबीज खोल के दिखाओ उसमें क्या लिखा है पढ़ा तो ताज बेगम ने भी नहीं था उसमें लिखा क्या है पर गुसाई जी ने उसमें लिखा था यंत्र मंत्र और तंत्रसों भूल करो जन कोए बोले भैया यंत्र मंत्र तंत्र तोना टोटका इन सब में ज्यादा विश्वास मत करो तो और अगली पंक्ति क्या लिखी थी पति कहे सोई कीजिए पति जो कहे वो करिए वह आप ही वश होए गुसाई जी ने लिखा था तंत्र मंत्र पर विश्वास मत करो पति की बस आज्ञा मानो पति की आज्ञा मानने लग जाओगे वो अपने आप ही आपका हो जाएगा इस बात को पढ़ कर के अकबर को इतना अच्छा लगा बोले देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात लिखी तंत्र मंत्र पर भरोसा मत करो पति की आज्ञा मानो पति जो कहे वो उससे अपने आप ही पति आपका हो जाएगा तुरंत ताज बेगम को लेकर के वृंदावन गया और गुसाई श्री विठल जी को जाकर उसने प्रणाम किया उसने कहा महाराज मैं मैं कुछ देना चाहता हूं तो विठलनाथ जी ने कही बोले काम करो हमारे श्रीनाथ जी के लिए गौचारण के लिए भूमि प्रदान करो 500 एकड़ जमीन अकबर ने श्रीनाथ जी और नवनीत प्रिया जी के गौचारण के लिए प्रदान की आज भी गिरिराज जी में गौचारण भूमि जो है आ, ये अपना आ, पारासौली चंद्र सरोवर आदि ये सब अकबर ने ही प्रदान किए थे ठाकुर जी को एक दिन ताज बेगम का इतना प्रेम ठाकुर जी के प्रति देख करके अकबर ने कहा देवी आप क्या चाहती हैं बोले हमको सदा के लिए वृंदावन छोड़ दो और अकबर ने ताज बेगम को वृंदावन छोड़ दिया गुसाई जी के शरण में रह करके उसको मंदिर में तो जाने नहीं दिया जाता था क्योंकि मिले थी खिड़की से दर्शन करती थी श्रीनाथ जी का खिड़की से दर्शन करती ठाकुर जी का दर्शन कर करके उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि अब ताज बेगम दर्शन नहीं करती है ताज बेगम मन में सोच लेती है आज ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी होगी टेढ़ा मुकुट पहना होगा मुकुट पर सहरा बांधा होगा मोतीन के श्रृंगार धारण किए होंगे आज ठाकुर जी को गुलाब का इत्र लगा होगा कंठ में मोगरा की माला पहनी होगी मन में सोचती थी दर्शन करने नहीं जाती थी और जो दर्शन करके आते उनसे पूछती आज ठाकुर जी कैसे श्रृंगार में जरा बताना तो वो कहते आज ठाकुर जी ने पीली पीताम्बरी पहनी है पाग पर सेहरा पहना है मोती की लड़ धारण करी है गले में मोंगरा की माला पहनी और ये सुनकर के ताज बेगम नाचने लगती थी क्यों अब उसको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है वो अपनी कुटिया में बैठे बैठे चिंतन करती और ठाकुर जी वैसे श्रृंगार में होते थ जी की तो इसलिए वो ब्रह्म संबंध देते थे रोज दीक्षा देते थे क्यों उनके दीक्षा देते ही जो वैष्णव दीक्षा लेता था उसको तुरंत ठाकुर जी का दर्शन अनुभव होने लग जाता था और नियम बना लिया कि जब तक दीक्षा एक वैष्णव नहीं बनाऊंगा तब तक जलपान नहीं करूंगा तो एक बार क्या हुआ आज पता नहीं क्या ऐसा योग था बहुत गर्मी पड़ रही थी लोग बाग़ घरों से निकले ही नहीं कोई गुसाई जी के पास आया नहीं मध्यान का मध्यान्हय होगा गुसाई जी भूखे बैठे क्यों रोज ब्रह्म संबंध देते हैं फिर कुछ पाते हैं तभी आप गोविंद कुंड है गिरिराज जी में वहां जाकर के बैठ गए और गोविंद कुंड में दो हंस घूम रहे थे आपने मन में विचार किया आज तक मानवों को ठाकुर जी का दर्शन कराया है ब्रह्म संबंध दे के इन जीवों का भी तो अधिकार है और आपने उन दो हंस हंसनी के जोड़े के कान में अष्टाक्षर मंत्र देके उनको उनको माला पहना दी और जैसे कंटी माला ही माला धारण कराई दोनों के चतुर्भुज रूप हो गए और दोनों का ही निकुंज में प्रवेश हो गया ठाकुर जी की प्राप्ति हो गया ऐसे गुसाई श्री विठल ठाकुर जी से उनका ऐसा संबंध इनके जीवन में भी एक परीक्षा हुई थी कृष्णदास अधिकारी जी थे उनसे इनकी किसी बात पर अनबन हो गई और श्री कृष्णदास अधिकारी जी ने इनके जो दूसरे भाई थे गोपीनाथ जी उनका भगवत धाम गमन हो गया था उनकी पत्नी थी और उनका एक बेटा था बेटे का नाम पुरुषोत्तम था इन्होंने पूरे गोवर्धन के वैष्णवों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा भैया देखो महाप्रभु जी के दूसरे पुत्र श्री गोपीनाथ जी जो कि भगवत नामगमन हो गया उन पर थोड़ी दया आनी चाहिए कि नहीं यह पूरी सेवा श्रीनाथ जी की गुसाई जी करते हैं उनका बेटा बेचारा वो सेवा में नहीं जा पाता है आप सब लोगों को आवाज उठानी चाहिए और गोपीनाथ जी की पत्नी और उनके बेटे को ठाकुर जी की सेवा का अधिकार मिलना चाहिए तो कई लोगों ने इस बात का समर्थन किया और समर्थन के भाव से गुसाई श्री विठलनाथ जी को ठाकुर जी से कुछ समय के लिए दूर कर दिया गोपीनाथ जी के पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी सेवा करने लगे श्रीनाथ जी की सेवा से दूर किया गुस्साई श्री जी उसमें राजी थे कोई बात नहीं लेकिन कृष्णदास अधिकारी जी ने यह नियम बना दिया कि आप मंदिर ही नहीं आओगे ठाकुर जी का दर्शन भी नहीं करोगे अच्छा ये सब लीला श्रीनाथ जी ने ही प्रकट की थी हमने एक बात कही ना ठाकुर जी सीधो सीधो तो कछु चलन देंगे ही नहीं कछु ना कछु परीक्षा तो सबकी कराते ही कराते हैं ठाकुर जी पूरे विश्व को बताना चाहते हैं कि गुसाई जी का प्रेम कैसा है इसलिए वियोग का ये ये ये एक नाट्य किया गया और कृष्णदास जी ने ठाकुर जी को ठाकुर था, जी से गुसाई जी विठलनाथ जी को दूर कर दिया गुसाई श्री विठल जी गोवर्धन से थोड़ी दूर पारा सोली में रहने लगे और आप नित्य अपनी कुटिया से निकल के आते और श्री गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथ जी की जो ध्वजा थी उसी का ही दर्शन करते और दर्शन करके व्रह व्याकुल होकर के वहीं बैठे रहते बहुत सुंदर लीला है ध्यान से सुनना कि दिन वे जुगे बिन देखे कितने दिन वे जुगे, जुगे बिन देखे कितने दिन वे जुगे बिन देखे ते श्री, श्री। कुमन जी का ये पद है कुमन दास जी गाते हैं कब जब ठाकुर जी को देखे बगैर पांच मिनट निकले थे बस गुरुदेव की आज्ञा से ठाकुर जी से थोड़ा दूर जाना पड़ा कुमन जी को केवल पांच मिनट निकले थे ठाकुर जी को देखे बगैर और श्री कुम्भन जी इस पद को गाने लगे किते दिन? वे बिन देखे कितने दिन हम लोगों को महीना महीना निकल जाता ठाकुर जी को देखे बगैर हम रह लेते हैं लेकिन कुम्भन जी को पांच मिनट दूर किया गया ठाकुर जी से और कुम्बन जी रोते रोते गाने लगे कितने दिन हो गए ठाकुर जी को देखे बगैर किनको देखे बगैर तरुण किशोर रसिक नंद नंदन किशोर रसिक नंदन कछुक उठत मुखरे खे कठत मुखरे इस भाव को अगर आप समझ जाओ तो आप सहनशाह हो हम बात कह रहे हैं इस भाव को अगर आप समझ जाओ तो आप शहनशाह हो क्या कछुक उठत मुख रेख है बोले कैसे ठाकुर जी बोले तरुण किशोर युवा हैं छोटे से सात आठ वर्ष के हैं ठाकुर जी तरुण किशोर रसिक नंद नंदन नंद नंदन कैसे बोले तरुण किशोर हैं कच्छुक उठत मुख रेख है आठ नौ वर्ष का बालक जो होता है उसके डाड़ी मूछ नहीं आती पर अगर आप उसको बहुत पास से देखेंगे ना तो स्वर्ण कलर जैसे स्वर्ण का रंग होता है ना उस रंग के कुछ कुछ कुछ कुछ उसके थोड़े थोड़े थोड़े थोड़े केश निकल आते हैं मुखमंडल पर वो दिखाई नहीं देते कोई बहुत प्रकाश करके देखो तिरछी आड़ी लाइट करके देखो तब जाकर के वो थोड़े थोड़े वो आ, आ, केश के अंग दिखाई देते हैं कुमन जी कह रहे हैं बोले नंद नंदन को देखे बगैर उनके मुखमंडल पर प्रगट जो वो छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे श्वेत वर्ण के जो केश हैं वो देखे बगैर कछुक उठत मुख रेख दाढ़ी मुछ नहीं आती ठाकुर जी को पर वो रेखाओं का दर्शन भी कुंभनदास जी को हो जाता है कितनी बड़ी दर्शन की भाव हमको होते हैं हमें तो कजूना है वो है हम तो बस सुन वे नहीं सीमित है वह शोभा वह कांति वदन की वह शोभा वह कांति वदन की। कैसी लगती है ऐसा मन करता है कि कोटिक चंद विशेख कोटिक करोड़ों चंद्रमाओं को मुट्ठी में लेकर के ठाकुर जी पर वार दूं। इतने सुंदर लगते हैं कि दिन देख जु गए तो गुसाई श्री विठल नाथ जी ठाकुर जी से दूर कर दिए गुसाई जी दूर से ही ठाकुर जी की ध्वजा का दर्शन करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि विरह केवल भक्त को होता है विरोह ठाकुर जी को भी होता है बात केवल इतनी है कि भक्त अपना विरह गा के सुना देता है ठाकुर जी कैसे सुनाए परंतु एकमात्र श्री गुसाई विठल जी हैं जिनके लिए ठाकुर जी ने अपना विरह प्रकट कर दिया कैसे श्रीनाथ जी में आज भी सौ पान का भोग रोज लगता ठाकुर जी कितने पान सौ बीड़ा पाते हैं ठाकुर जी कभी आप श्रीनाथ जी जाएंगे तो श्रीनाथ जी तो अभी पान सौ तीन सौ साढ़े तीन सौ चार सौ साल पहले चले गए नाथद्वार उससे पहले तो वृंदावन में ही सब लीला करते थे आज भी आप देखोगे राजभोग के बाद मुखिया जी आएंगे और पान के बीडा ठाकुर जी से मुख से छुमाएंगे और फिर रखें कभी अगर प्रसादी में ठाकुर जी की बीड़ा मिलती है एक बार को अन्य प्रसाद मिले तो सब मैं बांट पर बीड़ा मत बांटी बीड़ा तो स्वयं क्योंकि बीड़ा बीड़ा समझते ना पान भोग एक मात्र बीड़ा भोग ऐसा है जो ठाकुर जी के अधर से छुपाया छुआया जाता है बाकी की सब सामग्री सामने रखी जाती है पर बीड़ा तो ठाकुर जी के अधर से स्पर्श कराया जाता है और बीड़ा भोग ज्यादातर किशोरी जी का बीड़ा भोग ठाकुर जी पाते हैं और ठाकुर जी का बीड़ा भोग किशोरी जी पाते हैं क्योंकि अधर स्पर्श होता है उसमें तो श्रीनाथ जी को सौ पान का भोग लगता था बहुत ध्यान से सुनना तो एक रामदास भीतरिया करके सेवा करते थे श्रीनाथ जी के आसपास पोछा लगावे की सेवा आरती सजावे की सेवा आदि आदि सेवा भीतरिया दो सेवक होते हैं एक होते हैं भितरिया एक होते हैं बारिया भीतरिया वो जो गर्भ के अंदर जा सकते हैं भारिया वो जो बाहर बाहर की सेवा करते हैं तो रामदास भीतरिया जो थे ये गुस्साई श्री विठलनाथ जी के शिष्य थे ये जाते थे श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा करने भीतर पहुंचा आदि करने तो जब ये पहुंचा आदि करते थे तो श्रीनाथ जी खड़े खड़े इनको इशारा करते हे सो ऐसे इशारे करते च्छ। च्छ। अब ये कही आवाज कहा आ रही है ठाकुर जी कह अब ये ऊपर देखे ठाकुर जी को ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं, आसपास कोई है नहीं आवाज कौन करता है एक बार तो घबरा गया हवा आगो मंदिर में लेकिन फिर ठाकुर जी ने इसको ऐसे बम मटका इशारा किया रामदास तो अरे अरे जय जय आप बुला रहे हैं मुकू ठ ठाकुर जी ने फिर इसको प्रत्यक्ष ठाकुर जी लीला सबके सामने नहीं करते परंतु रामदास के द्वारा गुसाई जी को संदेश भेजना है इसलिए ठाकुर जी लीला कर रहे जय जय मसंद रखी जाती है ना उनपे ठाकुर जी के मुख पहुंचने का एक रूमाल रखा जाता है ठाकुर जी ने ऐसी नजर घुमा के रूमाल की ओर इशारा किया कोई था नहीं मंदिर में दो चार लोग दर्शन कर रहे थे इसने धीमे से वो रूमाल उठाया और रुमाल खोल के देखा तो ठाकुर जी जो सौ पान खाते थे उसकी जो पीक निकलती थी गुसाई श्री विठल नाथ जी के लिए और वो पत्र लिखा था उसमें प्रथम ही ठाकुर जी ने लिखी है रामदास पत्र मत पढ़ी हो ले जाके गुसाई जी को दे दे रामदास के तो नेत्र सजल हो गए ठाकुर जी लीला करते और रोज रामदास क्या करता दो रुमाल रखता एक तो मां पधरा तो और एक वहां से उठा के जेब में ले जाते और गुसाई जी के पास जाते गुसाई जी आज ठाकुर जी ने कृपा बोले हाँ, प्रसाद भेजाओ का दे दो नहीं प्रसाद नहीं आज तो पत्र भेजा है गुसाई जी ने जैसे ही वो रुमाल खोल करके देखा ठाकुर जी ने अपनी पीक से जो पान की लाल लाल ने करती वहां से ठाकुर जी ने पत्र लिखा और उस पत्र में ठाकुर जी अपना प्रेम उद्गार प्रकट करते हैं और क्या कहते हैं वो पंक्ति तो मुझे याद नहीं पर ठाकुर जी ने पत्र लिख के गुसाइन जी से कहा मेघ तो समय आने पे बरसेगो मतलब मेघ तो समय आने पे बरसेगो मेघ हमेशा नहीं बरसते जब समय आता तब तो बरसता है तो मानो गुसाइन जी से कह रहे हैं प्रतीक्षा करो समय जल्दी आएगा जब मेरा प्रेम आप पे बरसेगा तो गुसाई जी तो गुसाई जी हैं गुसाई जी ने एक पत्तल पर दूसरा पत्र लिखा और पत्र लिखकर के रामदास से बोले जाओ ठाकुर जी को दे दो और गुसाई जी ने क्या लिखा बोले मेघ तो समय आने पर बरसेगा पर चातक चातक पक्षी जानते हैं ना हम एक तो आजकल लोग जानते नहीं इतनी व्याख्या करनी पड़ती है चातक पक्षी जो होता है वो पूरे साल प्यासा रहता है उसका नियम है वो नदी का पानी नहीं पिएगा वो पोखर तालाब का पानी नहीं पीता चातक पक्षी जो होता है वो पहली वर्षा होती है और उसका जब बिंदु गिरता है उसी का जल पीता है उसको कहते हैं चातक और चातक पक्षी का नियम होता है वो चहकता कैसे है प्यासा प्यासाहू जो पहाड़ों में रहते हैं हिमाचल के लोग होंगे कश्मीर उनको चातक पक्षी की आवाज आती होगी सुबह प्यासा ऐसे ही बोलता है तो ठाकुर जी ने पत्र लिख करके भेजा मेघ तो समय आने पे बरसेगा गोसाई जी ने पत्र लिख करके भेजा मेघ तो समय आने पे बरसेगा पर चातक अपनी पुकार क्यों छोड़े चातक तो पुकारेगा मेघ चाहे जब बरसे पर चातक प्यासा प्यासाह प्यासा हूं ये तो गाएगा ना श्याम घन कब से गो आय श्याम घन कब से गो हमारे भारत में हनुमान प्रसाद पोदार जी पूज भाई जी उनका ये पद सब लोग बहुत ध्यान से सुनो बहुत अच्छा पद है श्याम घन कबर से गो आ श्याम घन कब्बर से गो आज। श्याम घन कबर सै संताप मिटेगो कब यह हृदय संताप मिटेगो कब यह हृदय संताप मिटेगो कब यह हृदय संताप मिटेगो विरह चता है जब बादल बरसते हैं कब मम मन मयूर न चे गो जी <laughs> <laughs> कछु नहीं भावे हम मिलन कछु नहीं भावे कछु नहीं मोहे समा हा कछु नहीं मोहे सुहावे हा कछु a um... जी से दूर कर दिया गुसाई जी को पर एक दिन अकबर को यह बात पता चली कि हमारे प्रिय श्री गुसाई जी को उनके ठाकुर की सेवा से दूर कर दिया कृष्णदास ने तो अकबर ने अपनी सेना भेज करके कृष्णदास जी को कारागृह में डाल दिया गुसाई जी को फिर से सेवा मिल गई परंतु गुसाई जी सेवा में तो आ गए पर उन्होंने प्रण दिया जब तक कृष्णदास मुक्त नहीं किए जाएंगे तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे अन्न सन पे बैठ गए कृष्णदास जी मुक्त हुए कृष्णदास जी को जब ये बात पता चली कि गुसाई जी को मैंने दूर किया ठाकुर जी से और ये ऐसे प्रेमी कि मैं कारागृह में गया तो उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया कृष्णदास जी ने बहुत प्रार्थना करके क्षमा मांगी गुसाई जी से गुसाई जी बोले नहीं मुझे सब पता है ये ठाकुर जी की लीला है इन्हें बहुत ज्यादा पास कोई रह लग जाए तो इनको मन करे दूर करो या कि प्रेम की बथा न पहचानो कैसो ये मेरे प्रेम की परीक्षा ले रहे थे मैं जानू ये तुम्हारे मन की इच्छा नहीं थी ये इनकी इच्छा थी लाला बड़ो नटखट है हमारो ऐसे गुसाई जी की फिर बाद में इस लीला आती है कि कृष्णदास जी को इसका दंड मिला एक भक्त को ठाकुर जी से दूर किया और दंड क्या मिला कि सुबह सुबह जल भरने के लिए कुआ में गए और फिसल गए और कुआ में गिर के उनकी मृत्यु हुई परम भागवत कृष्णदास जिनका एक प्रसिद्ध पद में गाता हूं मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो ये पद कृष्णदास जी का ही है ऐसे परम भागवत की ऐसी गति कुआ में गिर के प्राण निकलना अब तो पूरे ब्रजमंडल में हल्ला मच गो बोले कहा कृष्णदास भूत बन गो ब्रजवासी बड़े भोले हों में सबर ने हल्ला मचा दिया बोले कृष्णदास कुआ में गिर के मरो भूत बन गो है। ये खबर पहुंची निधिवन राज में स्वामी श्री हरदास जी के पास स्वामी जी को जैसे ये खबर पड़ी कि भैया कृष्णदास जैसा परम भागवत भूत बन गया ये हो नहीं सकता हम मानते हैं कि उन्होंने आचार्य अपराध किया था और उसका दंड उनको मिला कि उनकी मृत्यु सहज नहीं हुई सरल नहीं हुई लेकिन वो मृत्यु के उपरांत भूत बन गए यह बात बिल्कुल सर्वथा गलत है जीवन भर भगवान का नाम गाने वाला भूत कैसे बन सकता है तो महाराज स्वामी श्री हरिदास जी ने निर्णय लिया कि चलो गोवर्धन काय को श्रीनाथ जी से ही पूछेंगे कि आपका नाम गाने वाला भूत कैसे बन सकता है और यदि वो भूत बना तो आपके नाम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि जीवन भर आपका नाम गाने वाला प्रेत बन गया और स्वामी जी ने निर्णय जैसे लिया तो पूरा वृंदावन इकट्ठा हो गया हितरवंश महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी रूप सनातन गोस्वामी जितने वृंदावन के आचार्य थे सब निधिवन में इकट्ठे हो गए और सब निकल पड़े गिरिराज जी और श्रीनाथ जी से जाके पूछेंगे कि कृष्णदास भूत कैसे बनो अब देखो बहुत ध्यान से सुनना है इसके बाद हम कथा विराम देंगे पक्का हमारा मन ना करो विराम देवे को बात तो ये है हमको रह रहे की लीला याद आती है जय हो। और सुनो कल हमको बहुत याद आएगी आप लोगों की सुनाम में भक्त तो आमेंगे खूब सारे पर अमृतसर वाले पद पीछे पीछे गाते हैं इसलिए हमको अच्छे लगते हैं कोई भी पद गाओ सब साथ गाते हो आप तो कृपा करियो एक आध दिन पहुंच जाइय तीन घंटा ही तो दूर हैं हम नहीं बुला रहे आप देखना खुद मचल के आओगे ठाकुर जी की याद आएगी, आएगी आपको तो सुनो जय हो तो अब प्रत्यक्ष रूप में तो स्वामी श्री हरिदास जी हितरवंश महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी रूप सनातन गोस्वामी हरिराम व्यास जी सब अपने ब्रजवासियों की टोली लेकर के गिरिराज जी जा रहे हैं पर निकुंज की भाव में कौन जा रहा है स्वामी जी के रूप में ललिता जी हरिराम व्यास जी के रूप में विशाखा जी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के रूप में गुण रूप मंजूरी ये सारी सखिया ही तो जा रही हैं ठाकुर जी से लड़वे अब वैष्णवों को तो दिख रहा है कि भाई ये सब आचार्य चरण जा रहे हैं परंतु श्रीनाथ जी वहां गिरिराज जी में ऐसे खड़े थे गुसाई जी श्रृंगार कर रहे थे सो ठाकुर जी के हाथ कांपन लगे और ये भुजा कांपन लगे मोह कांपन लगो गुसाई जी बोले जय जय जय जय कहा भयो ठाकुर जी बोले सबरी लड़वे आ रही है मोते ललता विशाखा रूप मंजूरी सबरी मोते लड़वे आ रही है, पे, पे है, है कलयुग में तो वो सब हितरवंश महाप्रभु हरिमाम व्यास आदि सब ये सब तो आचार्य है पर निकुंज में तो ये सब सखिया गुसाई जी तुम एक काम करो बोले कहा इन सबन को राधा कुंड पाई रोक दो अगर जी गिरिराज जी आ गए जो मुंह को बहुत गारी देंगी समझ सामने आके ओ मैं डर जाऊंगा मैं तो लाला ला हूं यहां पर गुसाई जी बोले नेक रुक जाओ श्रृंगार तो पूरा कर लो बोले छोड़ो श्रृंगार ऐसी भगवत तुम तो जाओ उनको रोको ठाकुर जी डरने लगे गोसाई जी माला लेकर के वो पढ़ना लेकर के कई सारे वैष्णवों को लेकर राधा कुंड में ही रुक गे, पहुंच गए और वृंदावन से आते हैं राधा कुंड पहले पड़ता है राधा कुंड में ही सबरी समाज रोक करके सबको माला पहना पटका उड़ा और सबको स्वागत करो सम्मान को भाई बैठा दिए सबरे लाइये लाइये लाइ भोग प्रसाद पवाओ स्वामी श्री हरदास जी तिरछी तिरछी नजर से देख रहे हैं बोले हम गिरिराज जी पहुंचने भी नहीं दिए राधा कुंड में रोक दिए गुसाई जी सबको प्रणाम कर रहे थे स्वामी श्री हरदास जी ने उनका कंधे पे हाथ रखे बोले सुनो इधर आओ इतनो डर गो लाला कि पजम्मा भी याद हुई पहना के आए हो पूरो पहनाए हो ना नए धीमे धीमे खिसक रहो नीचे गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए बोले आप वृंदावन से आ रहे हैं। आपको कैसे पता कि ठाकुर जी का श्रृंगार अधूरा है जाने ना है निकुंज की सखी हम है, ललिता हैं वो तो जीवन पे कृपा कर वे स्वामी जी के रूप में आई हैं पर हैं तो ललिता और सुनो हाँ भाई कोई प्रसाद नहीं पावेगा राधा कुंड में अब तो वही की छाती बैठ के पामेंगे चलो मई गिरिराज जी गोसाइन जी बोले जय जय लाला छोटा सो डर जाए बोलो कोई डर कृष्णदास भूत कैसे बनो ये बताओ और महाराज गिरिराज पर्वत पे सब चढ़ गए श्रीनाथ जी का मंदिर ऊपर है ना आज भी जतीपुरा में देखोगे आप ऊपर ही मंदिर है ऊपर चढ़ने का सबको अधिकार नहीं है केवल ब्रज के लोग ही चढ़ सकते हैं चढ़ गए ऊपर और जैसे ही पहुंचे महाराज ठाकुर जी के पसीना पसीना मुख मंडल पे गुसाई जी तो घबड़ाए मेरो लाला बारो सो मेरो लाला छोटो सो सवरी सखी लड़वे आ गई और वहां जाकर के स्वामी श्री हरदास जी इतरवंश महाप्रभु हरिम व्यास सब चलना लगे हरे लाला तुम्हारो भन करवेारो कृष्णदास भूत कैसे बनो उत्तर दो सब तो चिल्ला रहे ठाकुर जी पर, पर स्वामी जी नेत्र बंद करके बैठ गए सामने और थोड़ी देर बाद नेत्र खोल के अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देखने लगे और तुरंत स्वामी जी ने घोषणा की भैया ये खबर झूठी है कृष्णदास भूत नहीं बने ठाकुर जी ने अभी अभी मोहकू बताई है कृष्णदास भूत नहीं बने उनकी अधोगति मृत्यु उनकी सहज नहीं हुई क्योंकि उन्होंने एक वैष्णव अपराध किया गुसाई जी को ठाकुर जी की सेवा से दूर किया परंतु वो प्रेत नहीं बने तो सब लोग कहने लगे भैया पूरे ब्रजमंडल को ये बात कौन बताएगा जाने प्रमाण हो वही तो बता सके इतने में ही एक गाय चरावे वालों ग्वारिया दौड़ो दौड़ो आयो और आकर के बोलो अरे महाराज भैया आज सवेरे में गैया चरावे गयो और मैं गैया चरावे जैसे गयो मूकू वहां कृष्णदास जी मिले और कृष्णदास जी से मैंने की बाबा तुम तो भूत बन गए हो तो बोले अरे ना है जो सबरे ब्रजवासी बोरे बारे झूठ फैला दिए मैं भूत बन गुर तो की नित्य निकुंज लीला को एक सखा बन गऊ अभी तक तो बाहर सेवा कर रो अब ठाकुर जी ने निकुंज में मोहकू ले लियो भैया मैं तुकू तो बता भी आया हूँ सबन को जाके बता दे मैं भूत नो तो ठाकुर जी की नित्य निकुंज को एक सखा बन गऊ तब पूरे ब्रजमंडल को इकट्ठा करके ये बात घोषणा की गई भैया ये खबर झूठी है कृष्णदास जी भूत नहीं बने गुसाई जी के पास जाके स्वामी श्री हरदास जी बोले या मारे आए हम गिरिराज जी अगर हम नहीं आते तो ये बात फैली ही रहती कि कृष्णदास जी भूत बने हमारे भय के कारण और धीमे से कान में कह गए भूत बन भी गए हो तो हमारे कारण भूत निवृत्त योन सखी योन में चलोगो ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश करो। या मारे आए हम गिरिराज जी तो ऐसी मधुर लीला श्री गोवर्धन में हुई ऐसे श्री गुसाई विठल नाथ जी को हम प्रणाम करते हैं वंदन करते हैं नमन करते हैं बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधारमण लाल की जय श्रीनाथ प्यारे की जय सब संतनी की